आज के इस लाइव सेशन में कैसे हैं आप धन्यवाद मैं अच्छी हूं आप कैसे हैं? और कहाँ से हैं आप इंदौर चलिए बहुत धन्यवाद शुक्रिया इसके साथ डॉक्टर डोनिका रूपारे जी हमारे साथ हैं बहुत बहुत स्वागत है डोनिका जी कैसे हैं आप धन्यवाद नमस्ते ओम शांति बहुत अच्छे है एकदम फाइन और किस जगह ऐसी आप जुड़े हैं आज औरंगाबाद महाराष्ट्र ऐसी ओके ओके बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका आज के दिन मैं और इसके साथ डॉक्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर प्रजापति तो जी स्वागत है आपका कैसे हैं आप जी बहुत बहुत ठीक हूं और आप लोगों के साथ लाइव जो राजस्थान कोटा से ओके okay, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और इसके साथ में बी बीके अमीर जी, जी हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है कैसे है आप नमस्कार रमेश जी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 तुम्हारी तो हवा में एक नशा है तुम मा तो में रंग रंगसार है रंग सारी है बस तुम्हारी और क्या और क्या और क्या और क्या और क्या, क्या, क्या तुम्हारी तो हवा में एक नशा है तुम्हारी तो फिजाओं में सा है रंग सारे है बस तुम्हारे और क्या और क्या और क्या तुम्हारी हो देख लो नया नया कल के जहा हो आ हा हाइकू हाइकू है ये साबू दौला दौला है ये श्री मां तुम हो तो है ये समा और क्या और क्या और क्या और क्या धड़क रहा है दिल मेरा झोंकी झोंकी है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 कोई बात नहीं है अगर हो गया तो क्या हो गया अच्छा काम करो समाज में तुम्हारा नाम हो जाएगा परिवार में नाम हो जाएगा वो गलत काम मिट जाएगा तो हम इस तरह से हम बच्चों को परिवार को समाज को हम तो सब पॉजिटिव सोचे दूसरों के लिए पॉजिटिव देखें उन और सभी में उमंग उत्साह बढ़ाए और सबको हम साधारण नजर से ना देखे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 तो ये है ब्रेन का थोड़ा वीकनेस है तो ये है उनके से राय लेने से उनके पास जाने से वो अच्छी राय देंगे कुछ दवाई भी देंगे सृष्टि का अंत का समय है हर आत्माओं का हिसाब किताब चुप्तू का समय है तो इसलिए हम डरे नहीं किसी को ब्लेम करें, ना करें न बच्चे को न वाइफ को न किसी रिश्तेदार को ये ये होने होने वाला है है अब हम हम पॉजिटिव थिंकिंग करके उस होने वाले है, उसको हम ये करें ताकि वो वो जो में आई है, वो आकर के धीरे से चली जाए वो कब जाएगी जब हम शांत में रहेंगे हम थोड़ा ईश्वर का चिंतन करेंगे शिव बाबा को याद करेंगे तो रूप में याद करिए हम उसमें नहीं जाते हैं सरल याद यही है कि आप मेडिटेशन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 मतलब कि के आते हैं तो उसको तो हम एक अलग क्लियर करना ही है लेकिन सबसे इंडिविजुअल को एक एक इंडिविजुअल को समझना पड़ेगा की ये मेंटल हेल्थ का जो टॉपिक है ये सबके लिए बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है चाहे हम इतने लोग इस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 हाँ ये समस्या है कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा है इसको ये करना चाहिए उसको वो करना चाहिए बट मेंटल हेल्थ का हमने कभी नहीं किया। तो इसलिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस ऑर्गेनाइजेशन को जो उन्होंने मुझे इन्वॉल्व किया और मैं इसी बहाने इनफेक्ट कल जस्ट एक टॉपिक रखा बच्चों के सामने की भाई आप इस पर क्या सोचते हो तो उनका जो इंसाइट मिला मुझे बहुत अच्छा लगा कहने का मेरा पूरा ताकतवर ये है की हम चलो बड़ी बड़ी बातें करना करके अभी एकदम जो बेसिक्स जो चढ़ पर हमें पहुंचना है और डिस्कशन स्टार्ट करना है और ये डिस्कशन सबसे पहले घर से स्टार्ट होना है कि अगर घर में अगर डिस्कशन होगा क्योंकि तो कभी कभी मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम आप समझ नहीं पाते हो तो क्यूँकी कोई टूल्स नहीं है कोई डायग्नोसिस मॉडलिटी नहीं है तो उसके लिए कभी कभी सिमटम्स भी नहीं आते हैं आयरोनिंग ये है कि कभी कभी सिम्टम्स भी नहीं आते हैं पेशेंट बहुत अच्छा है हंस रहा है कूद रहा है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 एक कनेक्शन होना चाहिए भगवान से आप जिस भी धर्म को मानते हैं किसी को भी मानते हैं उसे एक कनेक्शन होना चाहिए कनेक्शन होगा तभी आप जीवन को एक अगर यथार्थ रूप में देखने की कोशिश करेंगे कि ठीक है आज मैं फेलियर हुआ आज कुछ भी कारण है मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ मेरा इस वाल का रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ, नहीं हुआ। कुछ भी हुआ तो आप समझने की आप में एक सख्ती आएगी तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और अपको लास्ट में अगर नहीं होता है पेरेंट्स एज ए टीचर्स एज एम्प्लॉयर अगर लगता है कि ये इंडिविजुअल्स में बहुत ज़्यादा सिम्टम्स बढ़ रहे हैं तो डॉक्टर की हेल्प को लेनी ही है मेडिकेशन से बहुत से थेरेपी हैं। उससे ठीक हो सकते हैं लेकिन सबसे पहले हमें इसको जड़ कर खत्म करना पड़ेगा डिस्कशंस करना स्टार्ट करना पड़ेगा इसको एक मेडिकल एक इमरजेंसी के रूप में हमें ट्रीट करना पड़ेगा तभी जाकर हम आगे बढ़ पाएंगे और इस तरह के कार्यक्रम इस तरह की चीजें हमेशा आए लोगों को जन जन तक समझे लोगों समाज के अंदर एक जो टेबू बना हुआ है उसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है और बहुत कम हो चुका है टैबू बहुत कम हो चुका है लोग साइकिल के पास धीरे धीरे जाना स्टार्ट कर चुके हैं और सबसे आयोजन है की जैसे पेंडेमिक में एक वायरस ने किसी को नहीं छोड़ा ऊपर से टॉप से लेके विकसित तक इसी तरह मेंटल डिजीज ये नहीं है कि हमारे घर में नहीं हो सकता है केवल हमारे पड़ोसी के भी में होगा चाहे लोअर बैकग्राउंड में होगा जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड है उसमें नहीं होगा ऐसा इसका कोई टाइम नहीं है हर चीज में हर लोगों के बीच में हो सकता है तो बस लास्ट में मैं यही करना चाहूंगा धन्यवाद देना चाहूँगा ब्राह्मण कुमारी ऑर्गेनाइजेशन को जो उसने मुझे मौका दिया और हम सब मिलके अपने घर में डिस्कशन स्टार्ट करें इसको एक टेबू के रूप में ना लें।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 मेंटल हमारी बाई सुन ली तो, है एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है खुद से भी कि ये मैंने कैसे कर दिया ये मुझसे कैसे हो गया एक्सपेक्टेशन दूसरों से भी ज्यादा है की तुम पेरेंट्स के होते हैं बच्चों से एक्सपेक्टेशन टीचर्स के होते स्टूडेंट्स के एक्सपेक्टेशन फिर सक्सेस uh, चाहिए सबको बहुत जल्दी चाहिए और बहुत कम मेहनत में चाहिए तो वो भी एक प्रॉब्लम आती है जहाँ पे मेंटल हेल्थ इशू डिप्रेशन वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाता है फिर फीलिंग्स को हम एक्सप्रेस कभी नहीं कर पाते हमारे लाइफस्टाइल ऐसी है ना खाने पाने पे ध्यान नहीं है न एक्सरसाइजेस पे है मेडिटेशन भी उतना ही जरूरी जितना खाना पीना जरूरी है लेकिन इन चीज़ों पे कभी कोई ध्यान नहीं देता है तो और बहुत सिंपल साइंस होते हैं मेंटल हेल्थ के फॉर एग्जांपल किसी के अगर आप देखते हो कि भाई मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो रहा है और कोई जर जरा जर ऐसी बात में चिड़चिड़ आ रही है या हमेशा सैडनेस रहती है या फिर कुछ ज्यादा ही कोई हंस रहा है हमेशा कोई ना कोई डर या चिंता बनी रहती है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 प्रॉब्लम्स है सबके साथ होती है मतलब मेरे पास एक केस आया था जिसमें बोला था कि वो सो नींद नहीं आती है उस पर्सन को रात भर नींद नहीं आती है और, और काफ़ी टाइम से इसको सम शोनिया की प्रॉब्लम है मैंने उसमें बस एक चीज़ लाइन बोली कि हाँ आजकल इन काफ़ी कॉमन है आप बताओ आपको क्या डिटेल है तो द पर्सन वॉज माई फ्रेंड ओनली तीन चार दिन और वो बात ऐसे आ गई होगी क्योंकि तो वो प्रॉपर काउंसिलिंग के लिए नहीं आए थे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 ये बोलना आसान होता है लेकिन जब किसी पास दुख होता है तो एक्चुअल में उसके लिए अच्छा सोचना मुश्किल हो जाए तो जहां पे जरूरत पड़ती है तो एटलीस्ट आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लो किसी किसीजिस्ट की हेल्प लो साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में यह फर्क है कि जैसे आई एम नॉट अ डॉक्टर आई एम साइकोलॉजिस्ट में काउंसलिंग से आपकी हेल्प कर सकती हूँ मेडिटेशन आपको बता सकती हूँ जहाँ पेवियर मेंटल कंडीशन हो जाती है तो वो फिर आपको मेडिसिन भी देते हैं तो आप जहाँ पे जितना आपका मेंटल आप में सकते हो कीटल की तो हाँ सभी को पास अवेयरनेस पढ़ने रहे सोनम दास जी बहुत अच्छी बात आपने बताया की साइकेट्रिक और साइकोलॉजिस्ट में क्या अंतर है वो भी आपने बताया और साथ ही साथ दोनों का काम क्या है वो भी आपने बताया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 इजाजत है स्वागत स्वागत सुनाई जी बिल्कुल वो छोटा ही सॉन्ग है जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय हाय हाय। जो दिल लगे उसे कह दो बाय बाय बाय बाय। जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय हाय हाय जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय बाय बाय बाय दो दो दो दो दिल में आ जाने दो, कह बाहट दो को हाय हाय हाय हाय जाने दो जाने दो दिल से चले जाने दो कह दो घबराहट को बाय बाय बाय बाय बाय बाय लव यू जिंदगी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 हाय हाय आने दो आने दो दिल में आ जाने दो कह दो मुस्को राहट को हाय हाय हाय हाय जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो दिल से घबराहट को कह दो बाय बाय बाय बाय बाय बाव यू जिंदगी लव यू जिंदगी लव यू जिंदगी लव मींद ला ला ला लला ला ला ला ला मेरा ये मैसेज है कि जिंदगी बहुत अनमोल है बहुत अमूल्य है जिंदगी को प्यार करें उसके सभी रंगों को एंजॉय करें जिंदगी में नेचर है नेचर में ढेर सारे रंग हैं। जो हमें अच्छा लगता है उसे अपना लें जो हमें बुरा लगता है जो हमें दुख देता है उसे आप छोड़ दें और सिर्फ अपने आसपास एक खुला एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखें बस यही मेरा मैसेज है धन्यवाद रमेश जी और सभी को शुक्रिया शुक्रिया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 और सिर्फ एक ही समाधान है कि हम अपनी बात को शेयर करें। आप किसी से भी कर करेंगे अपने आप को स्वस्थ होता है हम लोग अपने जीवन में अपने, अपने, अपने शरीर में होने वाले जो परिवर्तन है उनको नजरअंदाज कर जाते हैं अपने बारे में नहीं सोचते हम लोग सिर्फ और सिर्फ दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचते हैं कि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 ऊपर नीचे होता है तो वो डिप्रेस हो जाता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए और जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं उन सभी से एक अनुरोध रहेगा कि आपके आसपास आपसे जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति हैं उनकी जरा सा भी परिवर्तन आता है उस परिवर्तन की शुरुआत हमेशा दो चीजों से होती है या तो व्यक्ति साइलेंट हो जाएगा या वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा तो इन दोनों व्यवहार को हमें पहचानना होगा की व्यक्ति साइलेंट हुआ है तो क्यों हुआ है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 ओसीडी का मतलब काम होता हाँ। रहता है साफ सफाई का हो नहीं जाएगा तब तक इंसान चैन से नहीं बैठेगा बार बार हाथ धोना बार बार नहाना तो ये अर्धा कुछ एग्जाम्पल्स है ओसीडी के इलाज संभव है साइकोलॉजी में भी इलाज संभव है साइकेट्रिक पे भी इलाज संभव है इसका लेकिन हाँ उसमें आपको थोड़ा सा कुछ प्रोसेस करनी है वो आपका में जाएगा कि आपको यादत पड़ी ही तो आपका ठीक हो जाएगा उसके लिए आपको कुछ या साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ेगी दोनों का जरूरत पड़ेगा हेमलता जी आशा करता हूँ आपको आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब सोनल जी ने बहुत ही अच्छी तरह से दिया आगे बढ़ते हुए मैं के अवनीश भाई से बात कर लेते हैं उसके बाद डॉक्टर से हम लोग कुछ कुछ सवाल और भी कर लेंगे लास्ट लास्ट में तो वो अच्छा रहेगा जी अवनीश भाई बताइए स्वागत है आपका और आज के इस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे आप अपने मन सा आपके विचार क्या प्रकट करना चाहते है नमस्कार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 अब ऊपर बैठी हुई बहू जो है हो गई कि कि कहने लगी ही उसको पकड़ा देती तो ये मटकी ना गिरती माँ जिसने जो है मटकी दी थी वो सोचने लगी कि मैंने ही इनको जो है बिना वजह काम से छुड़ा कर इस काम में लगा कुछ समय पश्चात जो है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 परंतु ये मन में यदि हमारे ये संकल्प उत्पन्न नहीं कर पाते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ तो हम हार जाएंगे परंतु ये फर्स्ट अफोर्मेटिव संकल्प हमारे मन में जैसे ही आ जाता है कि नहीं आप ये कर सकते हो यू कैन डू इट दैट्स द ओनली अफोर्मेटिव सेंटेंस व्हिच कैन चेंज योर लाइफ और यदि ये सेंटेंस हमारे जिंदगी में एक बन जाए इसलिए हम राजयोग मेडिटेशन की जब प्रैक्टिस करते हैं तो इसे साइंस के साथ जुड़ते हुए कहते हैं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 हम अपने आप को पॉजिटिव संकल्प संकल्पेश देते हैं कि मैं शक्तिशाली हूँ मैं शांत स्वरूप हूँ आई एम कंप्लीटली हेल्थी एंड हैप्पी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 हम सोचते हैं बच्चे की गलती एक्चुअल में हमारा जो निर्देशन देने का तरीका है वो गलत है क्योंकि हम सबकॉन्शियस माइंड में केवल फ्रिज उसका इमेज क्रिएट किया और खोल बंद इसका इमेज क्रिएट किया नहीं इसका इमेज तो होता ही नहीं है इसलिए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 दो तरह की बातें होती है एक मौखिक बातें होती है एक लिखत में होती है एक वाइब्रेशन से होती है अगर वो मुँह से बात नहीं करते हैं, तो उनके लिए एक लेटर लिख दीजिए बहुत प्यार का नहीं। का नहीं उनको इंसल्ट का नहीं इतना प्यार का लिखिए कि वो बिना बोले वो रह ना सके की आपका इतना अच्छा लेटर हमारे मन को बहुत गदगद कर दिया इसलिए आपको थैंक्स वो थैंक्स लेटर में न दे वो आपको फोन करे मोबाइल से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 पिछले जन्म में हमने कल हमने क्या खाया था वही याद नहीं है तो चौरासी जन्मों की कहा बात याद आ रही है 5000 वर्षों की बात कहाँ याद आ रही है तो सबसे ईजी तरीका है सुबह हमें खत पर, में उठ करके छत पर कॉरिडोर में रोड पर खड़े हो करके परमात्मा को आवाहन करें और हाथ जोड़ करके हम सभी तत्वों से जीव जंतु से मनुष्यों से सबसे हम माफी मांग ले की भूल जाने अनजाने कोई भूल हो गई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 धीरे-धीरे वो वो में बदल जाएगा और वो आपका आपके पास दा दा दा दा है शुरू बहुत है आपने बताया कि कैसे बातचीत शुरू करें ये आपने बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया तीन अलग अलग तरीके बताया एक तो आप लेटर लिख सकते हैं वाइब्रेशन बेच सकते हैं और बात कर सकते हैं ये बहुत ही सुंदर तकनीक है थोड़ा सा हमें इसके ऊपर करने से हम एक दूसरे से अच्छी तरी बातचीत हो सकते हैं एक और सवाल स्क्रीन पे है डॉक्टर अमीर आपके लिए मैं चाहूंगा कि ये थोड़ा सा देख लीजिए दीपा शर्मा लिखते हैं और एक्षाम्पल, एक एक्षाम्पल better, ये एग्जांपल एक एग्जांपल के समस्या बन वो पूछना चाहती हैं पेरेंट्स फोर्सिंग द टू मैरिड ऑफ ऑफ और अपने मर्जी से अपने मन से जो उन्होंने लाइफ में नहीं कर पाया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 खुद का भी इंटरेस्ट नहीं है जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि पेरेंट्स कह रहे हैं मुझे उनसे अगेंस्ट जाना है तो बच्चों को भी ये अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि रियली really वो जिस लाइन में जाना चाह रहे हैं उसका एंड कौन समझ के अपनी अंतरात्मा की आवाज समझ कर अगर उनको लगता है कि इसमें जाना है तो मेरे ख्याल से जाना चाहिए और पेरेंट्स को इस चीज को समझना पड़ेगा नहीं तो फिर जो आजकल जो डिप्रेशन एंगजाइटी और इसके केसेस जो हो रहे हैं वो फिर बढ़ते जाए और जहां तक मैरिज का सवाल है अब ये थोड़ा सा है कंट्रोवर्सी मतलब टॉपिक इसको कैसे डील किया जाए इसमें भी वही ये डिस्कशन करना है कि अगर मान लो बच्चा अगर नहीं करना चाह रहा है तो क्यों नहीं करना चाह रहा है क्या उसको कारण था? अगर वो स्पिरिचुअलिटी के चलते नहीं करना चाह रहा है कि और कोई कारण है अगर स्पिरिचुअलिटी या किसी भी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 मन के ऊपर असर पड़ता है और भोजन बनाते समय हमें जो है बहुत ही प्यार से अगर बनाते हैं तो प्यार वाला इमोशन दूसरों को टच करता है एक आखिरी सवाल ले लेते हैं और डॉक्टर बनारसी लाल शाह आपके लिए नीलम जी लिखते हैं माय क्वेश्चन अच्छा लोगों को बुरा कहते हैं और बुरे को अच्छा क्यूँ समझते हैं देखिए बुरे को अच्छा करना अच्छा को बुरे करना हम इसमें न जाए हम प्यार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 कोई है कोई मान लीजिए एक सिंपल गांव की कहावत हम कहते हैं कोई कहते हैं कि भाई आपका कान ईयर वो कौआ ले गया एक चिड़िया ले गई तो हम हमने कान को हाथ लगा कर देखे सचमुच ले गया मेरा कान मेरे साथ जाए तो उसी तरह तो समझ गए होंगे आप लोग तो उसी तरह हम लोगों को कोई हमारे को चढ़ाते अरे आप तो ये हो और कोई ये कहे कि आप तो ये हो नहीं हम जो है जैसे हैं मुझे अच्छी तरह मुझे अपने को पता तो इसीलिए आने चढ़ाने में इंसानियत ये है कि पॉजिटिव है पॉजिटिव है पॉजिटिव लोगों को मदद करनी नेगेटिव हमारे डिक्शनरी में ना हो हम चाहे घर ग्रस्त में हो चाहे कहाँ भी हो हम यूमन है इंसान है और हम परमात्मा के संतान है मात्मा मा क्या है शांति का सागर है शुक का सागर है शुभ का सागर है उसके बचे है। हम एक तरफ तो कहते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं और कर्म हमारा क्या हो रहा है थोड़ा तो थो रियलाइज और उस रियलाइज करके उस पर हम चलें उसको अपनाएं और अपना करके व्यवहार में सबको हम वही बांटें जो हमारे अंदर है तो मैं तो यही समझता हूँ कि जो है जैसा है वैसा ही बोलना चाहिए क्योंकि तो प्यार से बोले अगर किसी की गलती को रियलाइज भी कराना है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 ईश्वर शिव बाबा बदले की महिमा करता है तुम तो विश्व महाराजन हो तुम फिर हो विश्व रक्षक हो ये सेवक को, लेकिन तुम बचे कमी है तुम्हारे अंदर कभी कभी मोह भी आ जाता है ये नहीं रखना है तो उसी तरह दूसरों को जो भी लिखे हो ये करें और अगर देखें कि अब एक जगह ठीक तो एक बीज डाल देखेगी अगर मौसम ठीक नहीं है जगह ठीक नहीं है धरनी ठीक नहीं है तो बस महिमा करके छोड़ दे आप हम उसको और जलते हुए में तेल घास का तेल या कोई आयल न डालने की और उठा रहे तो इसलिए हमारा काम यही है जो है जैसे ओके तो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 लेने का एक बार फिर से डॉक्टर बनारसी लाल शाह डॉक्टर अमिया नाल पांडे और डॉक्टर डोनिका रूपाल और सोन बैस जी और निधि डॉक्टर निधि हमारे साथ आए थे इंटरनेट की के कनेक्शन की वजह से उनका फिर से वापस आना नहीं हुआ अवनीश भाई को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत इन चंद तालुओं के साथ उनका सम्मान और प्यार से कहेंगे कि भाई इसी तरह के प्रोग्राम करते रहे और जाते जाते रत्ना शर्मा जी एक छोटा सा गीत जरूर आप भक्ति गीत सुनाइए हम लोग यही पर प्रोग्राम पूरा करते हैं जी जी रमेश जी बहुत ही अच्छा आज के पधारे हुए सभी विशेषज्ञों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 निर्गुण और नारी तुम रे बिन हमरा कान पालन हे निर्गुण और न्यारे तुम रे बिन हमरा कानो नही हमारी उलझन सुलझाओ भगवन ही। तुम रे बिन हमरा कौन नाही तुम्ही हम का हो संभाले तुम्ही हमरे रखवा रे तुम बिन हमरा कौन नाही तुम बिन हमरा कौन नहीं चंदा में तुम ही तो भरे हो चांदनी सूरज में उजाला तुम ही से ये गगन है मगन तुम्ही तो दिए हो सितारे भगवन ये जीवन तुम ही न सवारोगे तो क्या कोई सवार ओ पालन हे निर्गुण और न्यारे तुम बिन हमरा कौन नहीं हमरी उलझन सुलझाओ भगवान तुम बिन हमरा कौन नहीं ओ जो सनो तो प्रभु जी हमारी है दो। हारे नहीं वो कभी दुख से तुम निर्बल को रक्षा दो रह पाए निर्बल सुख से भक्ति दो शक्ति दो जग की जो स्वामी हो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 हमरी उलझन सुलझाओ भगवन तुम बिन हमरा कौन नाही तुम रे बिन हमरा कौन नहीं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 ठीक है अभी पेंडेमिक में क्या है ना जब लोग बहुत ज्यादा है कि कितने केसेस आए हैं रोज सबसे नहीं। पहले आप खोलते हैं पेपर पढ़ते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि आज कितने केसेस कितने मरे कितने अभी हैं तो सबसे पहली चीज है अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान दो, दो और सबसे पहले तो उन न्यूज को देखना छोड़ो सबसे ज्यादा जरूरी है लेकिन हाँ प्रिकॉशंस को ध्यान रखना सेकेंडली नेगेटिविटी क्यों आ रही है इसीलिए आ रही है क्योंकि हमारा जो नीड होता है सोशल नीड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 कि एक्टिव रहो लोगों से बात करो फोन पे धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा सवाल और उसका जवाब भी आपने अच्छी तरह से लिया चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर से एक बार मैं कहना चाहूँगा जो भी बातें आपने सुनी है उसे एक बार चिंतन में लाइए और जो अच्छी बातें हैं वो दूसरा तक तो पहुंचाइए यही हमारा संदेश है और आप सभी तन से मन से स्वस्थ और मस्त रहें ऐसी शुभकामना के साथ सलाम नमस्ते सबके मन को भाती है बातें मुलाकातें आओ हम सब मिलकर इसकी शान बढ़ाए इंद्रधनुषी रंगों से ऐसी उसको सजाए छिपी हुई प्रतिभा को हम लाए मुलाकातें बातें मुलाकातें बाते मुलाकाते, कर लेते बाते मुलाकातें बातें मुलाकातें बातें मुलाकातें बाते मुलाकाते हो बातें मुलाकातें बातें मुलाकातें